नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबना नाइनटी विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं और आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ महेब कुमार जी हैं जो आप रोड से बिलोंग करते हैं और एक इंजीनियर है लेकिन गाने का काफी शौक है तो आज के शो में हम उनसे बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से महेब कुमार का बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद जी महिप कुमार मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए आपके परिवार में कौन कौन है और आप क्या करते हैं जी मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि सर मैं पेशे से एक सिविल इंजीनियर हूँ और बीजी जी मूथा ग्रुप नाम की कंपनी में काम करता हूँ सर मेरे घर में फाइव मेंबर्स हैं मैं मेरे माता पिता और मुझसे छोटे दो भाई है छोटा भाई भी गाने का शौक़ काफ़ी रखता है गाने के लिए कुछ प्रैक्टिस या समय निकालते हो क्या जी कभी कभार अगर जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिल गया तो गुनगुनाता हूँ बस यही है इससे पहले अगर जब काम नहीं करता था पढ़ता था तब रियाज पे बैठा करता था बट अभी इतना वर्क स्ट्रेस की वजह से नहीं हो पाता है आप कहीं सीखते हैं क्या कोई टीचर या गुरु किया है क्या जी नहीं कोई टीचर या गुरु नहीं है बस एक शौकिया मैं गाता हूँ थोड़ा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप शौकिया तौर पे गाते हैं और बहुत सारे हमारे राजस्थान में युवा साथी ऐसे भी हैं जो गाने के शौकीन रखते हैं लेकिन वही बात होती है कि जब गाने का शौक़ है तो उसे पूरा करने के लिए हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा नॉलेज की जरूरत पड़ती है जो हम लोग नहीं लेते हैं या कभी कभी टीचर्स या ट्यूशन या फिर गुरु को करना पड़ता है तो इसमें आजकल तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि आप, आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है इंटरनेट है तो आप रेडियो मधुबन के माध्यम से जो है संगीत के दुनिया एक कार्यक्रम चलता है वहाँ एपिसोड्स आपको रोज संडे या सैटरडे जो है सुनते भी हैं आप उसके बाद उन चीजों को आप मोबाइल पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या जिसमें बहुत सारे राग और उस पर फिल्मी तर्ज कैसे बनते हैं राग क्या है कब प्रैक्टिस करना है वो सारी नॉलेज आपके पास आएगी तो मैं चाहूंगा कि आप इस तरह का जो है इंटरनेट के माध्यम से इन सारी चीजों को जाने समझें और थोड़ा जरूर सीखें क्योंकि एक और बात यह होता है कि जब सोशल मीडिया की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग इंटरनेट का तो यूज़ करते हैं लेकिन उसमें काम की चीज़ें अगर यूज़ करते हैं हमारे लिए बहुत फ़ायदा कर सकता है कभी कभी जाने अनजाने हम लोग दूसरी साइड पे चले जाते हैं और हमारा समय और टाइम और पैसा तीनों ही वेस्ट होता है तो ये मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप सभी लोग सोशल मीडिया से ज़रूर जाए देखें लेकिन उसके साथ साथ इंटरनेट के माध्यम से जो अच्छी चीज़ें जो आपके करियर के लिए या आपके हॉबीज़ को अच्छी तरह से मेंटेन करने के लिए जो चीज़ें हैं कोई भी चीज़ पे आप जिस तरह के साइट को देखना चाहते हैं उसका आप उस पे जाके आप सीख सकते हैं समझ सकते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे साइट्स बने हुए हैं उसमें आप अपना नॉलेज गें सकते गेन कर सकते हैं और आप रियाज कर सकते हैं किस तरह का कर रियाज करना है इंटरव्यूज सुन सकते हैं जिससे आपको नॉलेज मिले तो वाइए महब हमारे साथ है और उनसे हम लोग बात कर रहे हैं और वो भी आ, शौकिया तौर तो पे गाते हैं तो मैं चाहूँगा कि एक आध गाना हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाएं। जी सर आ, मैं गाना जो गा रहा हूँ वो बॉर्डर मूवी से है संदेश से है आते हैं तो उसका जो अंतिम जो कड़ी है काफ़ी बढ़िया है तो वैसे तो मैं शौकिया तौर पर गाता हूँ पर आशा करूँगा कि कोई मिस्टेक ना होरा मेरा इतना काम करेगी क्या मेरे गाँव जा मेरे दोस तो को सलाम दे मेरे गांव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरे दिल रूबा उस मेरे प्यार का जाम दे उस मेरे प्यार का जाम दे वही थोड़ी दूर है घर मेरा मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे ए गुजरने वाली हवा ज़रा मेरे दोस्त तो मेरी दिल रूबा मेरी मां को मेरा पयाम दे उन्हें जाके तू ये पयाम दे बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आप ऑर्डर फिल्म का गुनगुनाया और बहुत ही प्यारा सा संदेश मैसेज इसमें इसमें है जो हमारे दिल को छूता है तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम लोग बात कर रहे हैं महब जी से और बहुत ही अच्छा लगता है जब किसी अच्छी चीजों को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उसके ऊपर काम करते हैं तो धीरे धीरे वो चीज़ें हमारे जहन में आती है और हम अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं तो काफ़ी चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं कभी उतार कभी चढ़ाव कभी समय मिलता है नहीं मिलता है लेकिन दिल की अगर रुचि होती है इंटरेस्ट होता है तो हम उन चीज़ों को फिर भी किसी भी तरह से कर ही लेते हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं एक और गीत हम मैब जी से सुनेंगे ये तो सच है कि भगवान है, है मगर फिर भी अनजान है धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है ये तो सच है कि भगवान है जन्मदाता है जो नाम जिनसे मेला थाम के उंगली जिनके है बचपन चला हो इनके उपकार है क्या कहें ये बताना आसान है धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है ये तो सच है कि भगवान है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर विशेष मुलाकात और हमारे साथ मह कुमार हैं जो बहुत ही अच्छा गीत प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप सभी को सुना भी रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं इनके यहाँ कॉलेज में भी दिल से जो प्रोग्राम हुआ था उसमें उन्हें फर्स्ट पोजिशन मिला था जो विनर बने थे और काफ़ी जो मेहनत है वहाँ के बच्चों ने किया था उनमें से महब जी को फर्स्ट नंबर मिला था तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जैसे कि जीवन के इस पड़ाव में हमारे जीवन में काफ़ी चीज़ें आती जाती रहती हैं तो वर्तमान समय में महब आप किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं किस तरह से आप सोच के साथ चल रहे हैं जी अभी वर्तमान समय में तो काफ़ी कुछ चीज़ें दिमाग में चल रही है सर अभी यूथ हैं और नए नए जॉब में लगे हैं तो काफ़ी कुछ दिमाग में चलता रहता है जैसे कि मैं जिस फर्म में काम करता हूँ ओके आई एम जस्ट एन एम्प्लॉय तो मेरा भी ये मोटिव रहता है कि आगे चल के खुद की ऐसी कंपनी खड़ी करूँ या इससे बढ़कर, तो दिमाग में अभी यही रहता है कि कुछ चीज़ें खुद की कैसे इस्टाब्लिश करूँ ओके आ, मुझे किसी के अंदर एम्प्लॉय ओके एम्प्लॉय ठीक है जस्ट हमको एक सैलरी मिलती है बट उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ हमारी खुद की हो क्योंकि सर गवर्नमेंट में भी आज पैसा लिमिटेड है और अगर आप कहीं वर्क करेंगे तो वहाँ भी पैसा लिमिटेड है तो हाँ एक्चुअली पैसा ही सब कुछ भी नहीं होता है सेटिसफैक्शन भी कोई चीज़ होती है लेकिन अगर खुद का अगर कुछ एस्टैब्लिश करेंगे तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा बेटर रहेगा सबके लिए ओके तो हमारे साथ वाले भी हमारे जैसे अगर कोई फैमिली में अनएम्प्लॉय है और अगर काबिल है तो हम उसको भी लगा सकते हैं कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती है हम देश की सेवा के लिए भी कर सकते हैं अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं बट सर मेरा तो यही मोटिव है कि कुछ भी चीज़ खुद का इस्टेब्लिश करूँ खुद का कुछ बिजनेस करूँ मेरा यही गोल है और मैं यही चाहता भी हूँ और सभी को यही प्रेरणा दूंगा अमित कुमार बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोग एक युवा होने के नाते काफ़ी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं और जहाँ तक बात होती है कि हम लोग आज के यंगस्टर जो है खास करके या तो वो अच्छे पोजीशन पे रहना चाहते हैं या खुद का कुछ बिजनेस ही करना चाहते हैं क्योंकि आजकल नॉलेज जो है बहुत ही क्लियर हो गया है सभी के पास सब चीज़ों का जानकारी है पहले जानकारी का अभाव रहता था तो लोग थोड़ा सा इतनी आगे नहीं सोच सकते लेकिन अभी जानकारी आपके पास पूरी होती है लेकिन फिर भी जब तक आप अपने अंदर की जो क्वालिटीज़ है आपके अंदर आप किस तरह के इंसान है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे आगे बढ़ते हैं अगर आप अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और मूल्यों के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी कुछ कर पाते हैं और कभी कभी हम लोग मूल्यों को पीछे छोड़ अगर कुछ करते भी है तो उसमें ज़्यादा दिन तक हम लोग सक्सेस नहीं रहते तो ये इथिक्स की बात होती है जब हम लोग अपने जीवन में और अपने कार्य में इथिक्स को लाते हैं तो वो काफ़ी टाइम तक भी रहता है और सक्सेसफुल हम बनते भी हैं तो टाइम ज़रूर लगता है हर चीज़ को और किसी कंपनी को अगर इस्टेब्लिश भी करना है तो आपके पास एक एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आज आप काम कर रहे हैं तो आपके पास दो चीज़ें हैं एक आपको पे मिल रहा है पैसा मिल रहा है दूसरा आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है यहाँ ये दोनों चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो फिर आपके मन में विचलित नहीं होगा अगर सिर्फ पैसा को ही देखते हैं तो आप विचलित हो सकते हैं और बड़े पैसे के चक्कर में जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास लैक होगा कम होगा तो ज़रूरी है कि हमें दोनों चीज़ें जहाँ भी हम लोग खड़े हैं तो हमारा एक्सपीरियंस गेन होता जा रहा है और जहाँ एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा है तो आगे आप जब खड़े होंगे तो मजबूती से खड़े होंगे तो इसलिए ये चीज़ें ध्यान में रखना है हमें और युवा साथियों के बीच में इस तरह की बातें आती हैं जिसके वजह से काफ़ी जो है टाइम लगता है उनको अपने पैरों पे खड़े होने में या अपना करियर को सफल बनाने में तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही प्यारा सा हम लोग सुनेंगे ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुन रहे हैं रेडोमौत वन नाइनटी पॉइंट पर विशेष मुलाकात सुनते रहो मुस्कराते रहो चल चल चल मेरे साथी ओ मेरे हाथी चले चल, चल खटारा थी चेके चल यार रक्का मार बंद है मोटर कार चल यार रक्का मार चल चल चल मेरे साथी ओ मेरे हाथी चले चल, चल खटारा थी चेके चले चल आ का मार बंद है मोटर कार चल चल चल मेरे साथी मेरे हाथी चले चल खटारा खींचे चले आ झक्का माठ बंद है मोटर कार चल झक्का माठ चल चल चल मेरे साथी ओ मेरे हाथी चले चल खटारा खी चे चल आ घट्ट बंद है मोटर कार चल यार झटका चल, चल चल चल मेरे साथी नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात कार्यक्रम में महब कुमार हमारे साथ हैं उनसे बातें हो रही हैं पेशे से सिविल इंजीनियर हैं और साइड पे काम भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अपना जो शौकी आना है अपना हॉबी है गाने का तो गाने का जो शौक़ है वो भी पूरा कर रहे हैं बीच बीच में गाने गाते हैं और हमारे साथ मिलते रहते हैं तो आइए अब आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि जैसे कि हमारे आबू रोड में आप किस जगह पर हैं और आपका लोकेशन के बारे में बताइए जी मैं वैसे लोकल हूँ आबरूड से ही हूँ आबरूड में प्रेम नगर एरिया है सर वहाँ पर मैं रहता हूँ और बीजी जी मूथा ग्रुप कंपनी है जो यहीं पर तलेटी में ही है सूर्यदर्शन अपार्टमेंट्स में तो सर वहाँ पर मैं काम करता हूँ सर इसकी अभी हाल फिलहाल आबरूड में दो साइड्स चल रही है राजविलास और माई वर्ल्ड जो की कि कीवली टोल नागा के पास में है सर तो मैं दोनों साइड्स पर काम करता रहता हूँ यूजली चलिए बहुत ही अच्छी बात है और आइए आगे बढ़ते हुए एक और गाना हम सुनना चाहेंगे आपसे हमारे श्रोताओं के लिए जी सर ये एक गज़ल है ग़ुलाम अली साहब की तो चुप के चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है है चुपकी चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है चुपकी रात दिन नसू बहाना याद है बहुत ही प्यारा सा गजल जो है गुलाम अली साहब का आपने गाया है तो आइए इसको आगे भी सुनते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो मत वन नाइनटी सुनते रहो मुस्कर आते रहो Oh. Mm -hmm. दिन आंसू महान याद है हमको अब तक का वो जमाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू महाना चिलेना नो मेरा परदे का कोना दफतन चिलेना वो मेरा परदे का कोना दफतन और दुपट्टे से तेरा छुपाना याद है हमको अब तक छुपी समाना याद है छुपे छुपके रात दिन आंसू बहाना याद है गजल के दो शेर जो मैंने पहले रिकॉर्डिंग कराए वो नए आपके लिए होंगे पिछ कर रहा हूं बेरूफी के साथ सुनना दर्द दिल की दास्त बुफी ए रुखी के साथ सुन्ना दर्द दिल की दास्तान वो कलाई में तेरा कंगन याद है वो कलाई में तेरा कंगन घुमान अब तक यिका समना है चुपके चुपके रात में आंसू ना रुख सत अलविदा का लफ्ज कहने के लिए वक्त रुख सत अलविदा का वक्त रुख सत अलविदा का लफ्ज कहने के लिए वो तेरे सुखे लबों का थरथराना याद है वो तेरे सुखे लबों का थरथराना याद है हम को अब तक माना चुखे, चुखे, चुखे, चुखे। जी बहुत ही प्यारा सा गुलाम अली साहब का जो गजल है हमने सुना मैंने भी उसको प्रैक्टिस किया और गाया और हम ओरिजिनली भी वो गाना सुने तो गज़ल एक हमें अपने आप में एक अलग जो है दुनिया में ले जाता है हमें कहीं ना कहीं एक आ, आ, चीज़ों को एक मैसेज को हमारे बीच में रखता है और साथ ही साथ हमें उसके साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और हम जब भी संगीत को सुनते हैं संगीत हमारे मन को जो है एक पीस देता है एक शांति देता है प्लेजर हमें फ़ील कराता है तो संगीत के साथ हमारा दुनिया जो है एक अलग ही बन जाता है और जो व्यक्ति संगीत को अच्छा प्रैक्टिस करता है उसके अंदर जो है बहुत सारे गुण आ जाते हैं वैसे भी कहते हैं जो संगीतकार या संगीत के साथ जुड़ता वो व्यक्ति जो है वो अपने आप में कुछ अच्छी चीज़ों को तलाशता है और एक धुन होता है जिसके वजह से वो आगे बढ़ता रहता है और जुनून हो तो फिर वो बहुत कुछ करने के लिए भी तैयार हो जाता है और गीत आम इंसान को भी प्रैक्टिस नहीं करने से भी सिर्फ सुनने से कहीं ना कहीं हमें आ, कुछ और दुनिया का एहसास कराता है या फिर हमें जो है हमारा मूड बदलने का भी प्रयास करता है गाने या संगीत बिजली दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जैसे कि महब कुमार हमारे साथ हैं और उन्होंने अपने बारे में भी बताया और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते जो है अपने एक कंपनी बनाने की सोच लेके बैठे हुए हैं और मैं चाहूँगा कि वो अपना इस ड्रीम को पूरा करें समय के साथ पूरे शक्ति के साथ पूरे एनर्जी के साथ वो इस काम में लगे और आगे चल के वो भी सफल बने ऐसी शुभकामना करता हूँ और जाते जाते मैं फिर से कहूँगा कि एक और गीत आप सुनाए हर कर्म अपना करेंगे हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जहा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जहाँ भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए हम आ आ प्यारा सा देशभक्ति गीत आपने सुनाया कर्मा फिल्म का और बहुत ही टाइटल सॉन्ग था आपने तो चलिए दोस्तों विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नई बातें और कुछ नई गीतों के साथ आपके साथ होंगे आप खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और महब कुमार को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम रहो